नाम वास की जय महाराज की जय छोटे जी महाराज रायु रघुराई गोबिंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघवन हरि गोविंद जय जय जय गोपाल जय जयिंद्र जय जय गोपाल जय श्रि हमण हरि गोविंद जय जय श्रि रम हरि गोविंद जय जय भूलभारम भगवते ओम सत्यवती यस्यास्य श्रीकृष्णा तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतुष्णवाई गणुनाथान सजी साइतम सारभूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा सह गण ली विशाखाई जगत आजुजा कमलाये नारायण सरस्वती कृपा चो वैष्णव हे श्री सनातन प्रभु करुणामे रूप दुर्ग जनक दयालोक हे भक्ति गुरु सुमते रघुनाथ जीव मे मन मयांधरा बुन श्रृंदा बयानीलाल प्रेम राज्य में श्री कृष्ण सुख वही केंद्रीय वस्तु है वहां की सभी चेष्टाएं सभी भाव श्री विष्णु को श्याम सुंदर को युगल सरकार को प्रिय लगे यही एकमात्र लक्ष्य जितने भी लीला पर्कर हैं उनका होता है उसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा उनका उद्देश्य नहीं है और इसी आधार पर इसी केंद्र के ऊपर जो प्रेम नगर है उसकी सारी चेष्टाएं ऊपर से देखने में विपरीत सी लगती है परंतु वो विपरीत नहीं है वे सब था सिद्धांत के अंकूत जैसे प्रियजनों के प्रेम को बढ़ाने के लिए शाम के द्वारा माता पिता प्रेमीजनों के प्रति किया गया जो अभिनय वह उनके प्रेम को बढ़ाता है और वो अभिनय ही विनय हो जाता है माँ के सामने शाम सुंदर का हट करना अभिनय करना मचलना वही मां यशोदा के अपूर्व सेवा को प्रदान करने का एक प्रकार है इसी प्रकार श्री प्रिया उनके द्वारा श्याम सुंदर का मान धारण करते हुए अपमान करना श्याम सुंदर का स्वागत न करना अपनी माननीय मुद्रा को अपने हृदय की को प्रकट करना यह श्याम सुंदर को परम परम सुख देने के लिए प्रिया यदि यदिंग करके श्याम सुंदर की प्रसना करती हैं अभिनय करती हैं तो वही सर्वोत्तम प्रेम को बढ़ाने का एक माध्यम हो जाता है इसलिए अभिनय ही विनय हो जाती है श्री श्याम सुंदर का भी कभी गोपी गणों के वस्त्रों को भी बालक के मचलने के साथ साथ खींचना वो उल्टा बालक के प्रति बात्सल्य को और अधिक बढ़ाने वाला है सखाओं का असंकोच बुद्धि में श्याम सुंदर के साथ में अभिनय करना वही विनय स्वरूप हो जाता है कंधे में चलना यही परंपरा सुखरूप हो जाता है इसी प्रकार इस प्रेम पतन में एक नया व्यवहार देखने को मिलता है प्रैक्टिस मिलती है नया व्यवहार देखने को मिलता है और वो व्यवहार है पृष्ठिकता यत्र कृति ही एवं अलंकृति इस जगह अनलंकृति अलंकार धारण नहीं करना यही अलंकृति हो जाता है। अलंकार का धारण न करना यही अलंकार धारण करना जैसा हो जाता है। तो अलंकृति, है वो अलंकृति है। श्री प्रियालाल यदि श्रृंगार धारण कर रहे हैं तब भी सुंदर और श्रृंगार धारण नहीं कर रहे हैं तब भी परम परम सुंदर घन्द लाल का ऑनलाइन दर्शन श्रृंघार दर्शन से भी ज्यादा अधिक मधुर होकर के विराजमान एक तनिया धारण करके विराजमान है और क्या श्री अंग की, की प्रकट तो तो अद्भुत अंग्रति ही अनंकृति हो जाए इसी का नाम सौंदर्य की एक अपूर्वता है के प्रत्येक क्षण में जो नित्य नवनव जैसा हो इसको रमणीयता कहते हैं में जो नवीनता प्रदान करे उसका नाम रमनीयता है तो इसी एक स्थिति में में को शास्त्र की भाषा कहा गया जहां पर श्री प्रिया जी स्वल्प आभूषण धारण करके विराजमान है और उस समय भी अपरुष हो तो वो अन प्रति ही वि उसका विशेष नाम माने मैंने स्वल्प अलंकार धारण करने पर भी अपूर्व शोभा की प्राप्ति ज्वेलर गोदिन की एक पुण्या पोत को केवल जी ने प्रातः काल के समय मंगला में मोती की दो लड़ धारण की रखी कोई विशेष नहीं है, श्रहर की उनमें ही एक पुंजा पोत को पोत का लाल और हरे रंग का एक गुच्छा पोत का वो पुंजा उसमें कहीं जुड़ा हुआ है मंगल सूत्र में जैसे काले रंग का मोती या हरे और नीले रंग के लाल रंग के मोती नील लोहित सूत्र है सूत्रे मम जीवन हेतुना बदमा में सुबगे सजीवष्ट शत तो नील लोहित जो मंत्र है उनके द्वारा ये मैं तुमको अलंकृत कर रहा हूं तो मंगलसूत्र धारण कराते समय ये निर्लोित नील नीले और लाल रंग के जो पोत उनका जो पुंजा है उसको धारण किए हुए उस मंगलसूत्र को श्री जी ने केवल मंगल सूत्र उसको धारण करता है सो कंठे मध्यान शुरू सो सजीव छतम जो तुम्हारे कंठ में बाहर रहा है तुम्हारे सौभाग्य से वह चिरजीवी होकर के विराजमान हो अर्थात तुम्हारा सौभाग्य चिरंजीवी होकर के विराजमान रहे ये कहने का मतलब है वो मंगल सूत्र धारण कराते समय ये कहीं तंत्र में या मीमांसा में इस मंत्र का भी प्रयोग किया तो ज्वेलर मोदी की एक पूंजा पोत को सादा हाथन सादा नैनन दृष्टि लाभो जिन मेरी नेत्रों में काजल नहीं है कुछ गया है काजल सादा नैन दृष्टि लाभो जिन मेरी मेरी दृष्टि कहीं इस रूप में कहीं आपके शिव के ऊपर मेरी नजर नहीं लग जाए बुरी नजर नहीं लग हाथ चार चार चूड़ी ज्यादा आभूषण पहन रखी है श्री प्रिया जी ने प्रातः काल के समय स्वामी जी का पद है हाथ चार चार चूड़ी हाथ में केवल चार चार चूड़ी है और चरण में इस समय समय भी नहीं पहन रखे हैं उस केवल सात धारण कर रखी है जो चरण से मिलकर के चिपक के आई है क्योंकि कहीं श्री श्याम सुंदर के खुरसद नहीं लग जा धारण करेंगे अः इस समय पायजित तो कहीं वो श्याम सुंदर के चरणों में खुर्स सक लग सकती है इसलिए पायल चौका चरणों में आपने जो चौका धारण कर रखा है वो चो पहलू चो पहलू चौका चो पहल। चौका जो है वो धारण कर रखा है जो कि एड़ी से चिपक करके बिराजमाना केवल जिसके किंचित मुंग जहा जोड़ है उस जोड़ में जो नुपुर है, वे ही एक नात्र बज रहे ऐसी जो अपूर्व शोभा उस शोभा का नाम है जहां स्वल्प शोभा उस शोभा का नाम है विच्छि सो उस विच्छित की शोभा तो अनलंकृति एवं अलंकृति अलंक, अनलंकृति अलंकार धारण न करना वही जहां पर अलंकार धारण करना हो जाता है किसी को कह रहे हैं दशम स्कूप किया गया है कि कि की तो नहीं उससे संबंधित श्लोक जिस जिसमें श्री कृष्ण पढ़ा मथुरा में उस समय मथुरा राष्ट्रीय जितनी भी स्त्री हैं वे सर्व कृष्ण का दर्शन करने के लिए उम्र पड़ी हैं और उस समय काचित विपर्यक ध्रतवस्त्र भूषण ये मथुरा प्रवेश के समय की लीला का वर्णन है किसी गोपी ने विपर्य ध्रत वस्त्र उलने वस्त्र भूषण धारण कर रखे हैं पहनने के वस्त्र ओढ़ रखे हैं ओढ़ने के वस्त्र ही लपेट रखे हैं पहन लिए तो विपर्य ध्रत वस्त्र भूषण इसी तरह से आभूषण भी विपर्य के साथ में इन्होंने पहन रखे हैं गले का हार वो पहन लिया है कमर में कमर की कोदली पहन ली है गले में चरणों के नूपुर वो बांध लिए हैं भुजा में और भुजा के बाजूबन उनको पहन रखे हैं चरणों कांग के आभूषण उनको कहीं धार धारण कर रही है ये हाथ की पहुंची की तरह और कहीं हाथ के जो आभूषण है अंगूठी उनको कान में लटका करके चली आ रही है मणि को कभी श्रीमस्तक के मणि बना करके कभी मणि को निबी मणि मणि बना करके कोधनी की मणि बना करके ये चली आ रही है ये लक्षण मथुरा में भी प्राप्त होते हैं परन्तु सर्वोत्तम रूप में ये लक्षण कहीं प्राप्त हैं तो वो श्री में प्राप्त पर प्राप्त बेलायादनालोष वदन, संभ्रमा विभ्रमो हार माल्या भूषास्थान ये विभ्रम नाम करके जो अनुभव वो इन प्रियाओं में प्रकट हो रहा है जहां हार माल्य इनके भूषा के के के स्थान का भी प्राप्त हो गया है। रहे हैं, पहनने तो काचित काचिन वस्त्र भूषण तो कोई मथुरावासनी स्त्री ने कृष्ण दर्शन करने की शीघ्रता में उत्सुकता में अपने वस्त्र आभूषणों को विपर्यस्त करके बदल करके धारण रखा है श्री ब्रिज में तो श्री प्रिया को अभिशाल कराने के लिए जहां आभूषण रूपी सखी है वे आभूषण रूपी सखी श्री प्रिया को अभिसार धारण करानी है और उस जल्दी में एक सखी दूसरी सखी के आभूषण को जल्दी जल्दी में बदल करके पहन लिया है जैसे सखियों का व्यवहार होता है तेरा हार हार को को बड़ा अच्छा लगता है ला, मैं पहन पहन के के ऐसा कि सखी खुद तो अपने कुंडल को सखी को पहना ले सखी के कुंडल को जैसे सखी स्वयं पहन देती है ऐसे ही कमर रूपी सखी ग्रीवा रूपी सखी से कह रही है कि ला, तेरे हार को मैं पहन करके देखूं, मेरी कौदनी को तुम पहनती, ऐसा कहकर कि सखियों ने जैसे स्नेह में सख्य प्रीति में अपने आभूषणों को बदल दिया एक दूसरा एक भाव श्री रस्को ने नूपड़ किया कि श्री प्रिया लाल की माधुरी का दर्शन करके लीला में जो सखी जहां पहुंची वहां की वहां ही वह मूर्छित होकर के सखी जो चरणों में थी वो सखी यदि कहीं श्री श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर पहुंची तो वही ही मूर्छित तो होकर के गिर गई जो कज्जल रूपी सखी है वो श्याम सुंदर के अधर पर पहुंची तो अधर पर ही जाकर के मूर्छित होकर के विराजमान हो गई है जो सखी जहा गए वहां की शोभा का दर्शन करके वहां ही मूर्खित होकर विराजमान हो गई है अब मिलन की हर राहत हाँ में सखी ज्यादा से ज्यादा मिलन प्राप्त कराने के लिए तो चरण रूपी जो श्री श्रीअंग है उनको उनमें शाम जिस समय बार बार प्रणाम कर रहे हैं उस समय अलता रूपी सखी शाम सुंदर की इस उत्सुक का दर्शन करके श्री मस्तक के ऊपर ही मूर्छित हो जाती, तो जाती है ये रस की एक अपूर्व विशेषता यहां विराइमान तो वस्त्र भूषण कोई वस्त्र आभूषणों को लट करके धारण कर रही है अथवा जो सखी जहां पहुंच गई वहीं मूचित होकर के गिर गई है विस्मृत चैकल युगले स्व उस समय दोनों जो सखी है वे श्रीअंगूपी सखी आज वस्त्र आभूषण इन सबों को सब भूल गई है कि कौन सा आभूषण कहा धारण करना है अपने आभूषण को भी धारण करना भूल गई एक आंख में काजल लगाया है दूसरी आंख में काजल लगाना भूल एक काम में कुंडल धारण किए हैं, दूसरे में कुंडल धारण नहीं किए हैं, एक चरण में है, दूसरे में गुपुर नहीं, नहीं है ऐसे चैकन लु युगलेश जो वस्तु जोड़ा से धारण करने की वस्तु है उनमें एक एक वस्तु को ही इन्होने धारण किया है जो, धारण है। जो को धारण नहीं करेंगे मुगल को धारण नहीं करेंगे दोनों कुंडलों को पहना चाहिए एक कुंडल पहना है दोनों आंखों को आंजना चाहिए एक आंख में काजल लगाया है दोनों चरण दोनों बाजुओं में बाजूबंद होने चाहिए वलय होने चाहिए परंतु एक अंग में ही वलय धारण करके विराजमान होत पत्र श्रवणिक नुकरा इस प्रकार काम में एक पत्र धारण करके दोनों की तरह से की जगह एक ताटंक धारण करके ही चली आ गई है एक एक ही मुकुर धारण किया है दूसरे में धारण नहीं है ना द्वितीय एक नेत्र में कजल है द्वितीय नेत्र में द्वितीय दु, नेत्र में कजल भी धारण नहीं किया है ऐसे ये सब किस उत्सुक होकर के श्री श्यामचंद्र के पास में गौरी हुई श्यामचंदर का दर्शन करने, करने के लिए राम कृष्ण का दर्शन करने के लिए मथुरा की स्त्रियां कृष्ण विषय रतिकृत अनलंकृति है प्रेम के कारण इन्होंने अलंकार धारण नहीं किया परंतु अलंकार धारण न करना यह भी इनका अलंकार धारण करना हो गया इसी तरह से ये मथा की बात कही अब और उत्कर्ष दिखा रहे हैं प्रेम की और अधिकता वो है श्री ब्रिज गोपी में ब्रजन उनकी महिमा को दिखा रहे हैं कि किश्च्य लोचन व्यस्त्र वस्त्र भरण काश्चित कृष्टांतिक इनमें कोई गोपी लिम्पंत्य इनमें अपने श्रीअंग पर अंगराग इत्यादि धारण कर रही थी अर्थात स्नान करने के पश्चात के ऊपर कपोल के ऊपर जो चंदन का लेप है वही लिंपन्द। तो लिमपद पहले स्नान किया जाता है स्नान करने के बाद में श्रीअंग के ऊपर चंदन का लेप फिर उसके ऊपर कहीं कुंकुम इत्यादि से अंकन फिर उसके ऊपर कहीं कंचुकी फिर उसके ऊपर कहीं जो आ, कोट है उसको धारण करते हुए इसी तरह श्रीरंग जो है उनमें भी सुंदर कुमकुम का ले चंदन काले ले कुमकुम का ले, इसके पश्चात फिर आभूषण धारण करना केश जो है उनको भीगे हुए जो केश है उन केशों को ही धूप में अगर डाल करके जो धुआं उठ रहा धुआ उ धूप के धुएं उन से, से उनमें चमक भी आ जाती है और वे लहरी अदाल भी, घुराने भी विशेष रूप से बनते हैं तो पुरानी जो प्रसाद की प्रक्रिया है वो वो वो प्रकार के श्री प्रसादन की की जो प्रक्रिया है, उसे केश धूप सुगंद से से हैं काले भी होते हैं है लहर, लहर भी होते और उनमें उनमें कण लहर, लहर प्राप्त होती है तो ये प्रक्रिया जो है वो पुरानी सौंदर्य की जो प्रक्रिया वो विराजमान उसका श्री गोविंद में पूरा किया गया श्रृंगार आ, सेवा में पूर्व प्रातकालीन जो लीला है उस प्रातकालीन लीला में उसका निरूपण किया तो यहाँ पर लिमपं तेह कोई जो गोपी है वो स्नान इत्यादि के बाद में उनके चंदन का लेप करती हुई विराजमान हो रही है लिमपंत कोई प्रमजंत कोई अपने श्रीअंग जो है उनने प्रमजं त्यार मारे अंग को अंगोच रही।, रही है शरीर को हुई हुई विराजमान हो रही है कोई अपने में कजल लगा रही हो ये जो वर्णन किए ये जो परम अनुरागवती स्वपक्षाधर है वे श्री श्याम स्नर के साथ में अभिसार करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है श्रृंगार धार्म कर रही है उनका वर्णन किया गया तो अन्य गोपियों ने किसी ने लोक धर्म का त्याग किया है किसी ने कोप जाति के धर्म का त्याग किया किसी ने स्त्रियों का जो सहज परिवार के प्रति स्नेह है उस परिवार के प्रति स्नेह का त्याग किया किसी ने अपने देह धर्म का भी त्याग किया कि भोजन कर रही है भोजन का भी त्याग किया देह रक्षा की भी चिंता नहीं है अन्यों का वर्णन करने के बाद में सबसे बाद में एक वर्णन कर रही हैं श्री शुभदेव जी वो दसवीं गोपी का वर्णन कर रहे हैं और वो गोपी है जो कि अभिसार करने के लिए तैयार हो रही है और अभिसार के समय ये अपूर्व से श्रृंगार धारण करके विराजमान तो है तो कर रही लिमपन का कोई शरीर को अंगोच रही है कोई अन्य काश्य लोचने नयनों में कज्जल धारण कर रही है इनमें विभ्रम दशा उत्पन्न हो गई है और उस समय उत्सुकता उत्सुकता में, में मिलने की में, ये सखी सखी परस्पर परस्पर अपने आभूषणों को बदल करके सख्य प्रीति में जैसे सखी आभूषणों को बदल करके बैठती है इस तरह से अपने आभूषणों को बदल करके विराजमान है काश्चित कृष्णांत कव गयी ये उन आकर्षक खींचने वाले बंशी बजाकर के खींचने वाले श्री कृष्ण के पास में ये पथादी तो कृष्ण अंत कम कृष्ण माने आकर्षक जो बैंसे के द्वारा मोहने वाले हैं उन कृष्ण के पास में ये सब सबकी सब पथाधी हैं ये गोपियां पथादी ये मधुर रति के द्वारा उत्पन्न होने वाला ये अनलंकार अलंकार नहीं अब अंगते अंगन किया गया कि सा रूप भतिया भूषण भाव सर्वांग दमनक किमाल सौरभिन्या दमनकिया श्री युथेश्वरी को कोई सखी सजा दी यूेश्वरी कृष्ण मिलन की उत्सुकता में बार बार उखता रही है क्यों इतनी देर लगाती है चल चल श्याम सुंदर आगे होंगे हैं मुझे के पास में जाना है चल चल प्यारे की बंशी बजे प्यारे का दर्शन करने के लिए चलन और सखी कह रही है बोले अरी सखी मैं श्रृंगार धारण ना उस समय श्री स्वामी यही कहती है कि गहनो तो सब तन गहो गहनों कही है जाए मोय गहावे और पे सख मोई गहनो न माने ग्रहण करना गहनों तो सब तन गए हो मेरे अंग अंग ने जिसको ग्रहण करना चाहिए था उसको ग्रहण कर दिया तो गहनो तो सब तन गए हो नेत्र को जो गहना ग्रहण करना चाहिए था जो गहना था ग्रहण करना था मित्र उसको ग्रहण कर लिया काम को जिसको ग्रहण करना था उन्होंने उस बंशी को श्रवण कर लिया बक्ष हृदय को जिसको ग्रहण करना था प्यारे को में बांध लिया को जो रस ग्रहण करना था उस आधरामृत का पालन करने के लिए उत्सुक हो रही है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो इंद्रिया चाह रही है जिसको ग्रहण करना था जिसको गहना कहती है ग्रहण करना कहती है उस गहने को तो मैंने पहले ही ग्रहण कर लिया है गहनों कहिए चाहे जाए जिसको ग्रहण करना चाहिए था उसको तो मैंने पहले ही ग्रहण कर लिया है अब मोय गहावे और पै... अब ये गहना काय को पहना रही है ये गहने तो और है इनको काय को मुझे पहना रही है अरे सके मोय गहनो न सुहा गहना धारण करना इस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कवि ने कहा था उसी का ये अनुवाद है साहजिक रूप बत्या बपुशी भवत्या विभूषण भार बोले अरे सके साहजिक रूपवत्या तू तो स्वाभाविक रूप में ही रूप रूपवती है और तेरे ऊपर ये गहना धारण कराना तो साहजिक रूपवत्या जिसको साहजिक स्वाभाविक रूप में सौंदर्य मिला हुआ है ऐसे तेरे लिए तेरे माने शरीर के ऊपर भवत्या विभूषण भारत तेरे लिए जो विभूषण है या तो केवल भार है तुझे आभूषण की जरूरत ही नहीं है कि तुझे सजाया जाए आभूषण को बढ़ाया जाए तेरे कारण आभूषणों की शोभा हो रही है आभूषण के कारण तेरी शोभा आ है तो तू तो स्वाभाविक रूपवती है यदि आभूषण तुझे धारण कराए जाएंगे ये तो तेरे लिए भार मात्र है सर्वांग सौ अरे तेरे अंग अंग से अपूर्व सुगंध निकल रही है इसलिए दमनक बत्या सुगंध की दमनक की सुगंध दमनक पुष्प है और उस दमन की जो शोभा उस दमन की शोभा को के मालिक पुष्पे पुष्प को धारण करा करके सजाने की क्या आवश्यकता है तुझे की भी आवश्यकता नहीं है तू तो पद्मनी है तेरे श्रीअंग से कमल की दमनक की अनेक अनेक पुष्पों की जो सुगंध है वो अष्टगंध तेरे श्रीअंग में स्वाभाविक रूप में विराजमान है तो सर्वांग सौह सौरभिन दमनकिया तू दमनक को धारण किए हुए विराजमान है दमनक एक धाक का ही धाक जैसा ही एक पुष्प है एक वृक्ष है और उसमें भी बड़े सुंदर फूल आते हैं और दमनक कहते हैं दोनों को और दमनक की जो पुष्प हैं उनको ठाकुर जी को कहीं समर्पण दशहरा के दिन या किसी एक विशेष दिन में उनको समर्पण करने की रीति दमन समर्पण होता है श्री राधाम जी के पत्रा में भी दमन समर्पण का एक दिन विशेष दिन तो दशहरा के दिन दमन समर्पण जो है वो दमनक समर्पण विशेष रूप से स्थापित के वो दमनक के जो पुष्प हैं उनको समर्पण जैसे स्नान यात्रा के दिन कदम्ब के पुष्प उनके समर्पण का विशेष नियम क्योंकि जल यात्रा में कदम्ब के जो पुष्प हैं, वे जल यात्रा के उपयुक्त हैं, स्नान के उपयुक्त हैं, और स्नान में कुमलाते नहीं है और फूल जो है वो उनकी माला धारण की जाएगी तो कुमला जाएगी परंतु तो विशेष रूप से जो जो पानी पड़ता है ते ते तो तो भीगता है तो भीगने पर कदम्ब का जो फूल है वो विशेष रूप से खिलता है इसलिए स्नान यात्रा में ठाकुर जी के विशेष रूप से कदम का विशेष महत्व है मिल जाए तो कदम जरूर धारण कर तो अलग अलग समय में विशेषता है दशहरा के दिन जैसे दमना स्नान यात्रा के दिन जैसे कदम जो पिछली चैत्री पूर्णिमा गई परसों उसमें कल जो पूर्णिमा गई उसमें विशेष रूप से गुलाब गुलाब की जो डोल है फूल डोल उसमें गुलाब उसका विशेष से महत्व है तो ये पुरानी परंपरा में रीति में भी ये सेवात प्रणाली में भी ये विशेष रूप से विराजमान है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वांग सौरभिन्न संपूर्ण अंगों में सौरभ से युक्त होकर के तू तो विराजमान है अब इसकी दमनक बत्या तू तो दमनक की शोभा को अपने आप धारण किए हुए है माल उसमें नो अरी सखी तुझे पुष्प की क्या आवश्यकता और सखी भी यही कह रही है सब तन गय हो अंग में गहना ग्रहण कर लिया गहनो तो सब तन गय हो तो सब तन माने पूरी तरह से गहनो कहिए जाए जिसको ग्रहण करना चाहिए था और पे अब मुझे किसी दूसरे को क्यों ग्रहण कराती है सखी मोय गहना पत्या और पत्या अच्छा नहीं लगता तो ऐसे प्रार्थना कर रही है वहां पर नायिका के बचन थे यहाँ पर सखी के बचन थे शाहजुमत्या बपुष भवत्या भूषण धारण अरे सखी तेरा श्री अंग को तो स्वाभाविक रूप में ही आभूषण चमक रहा है और इनमें ये आभूषण तेरे श्री अंग की शोभा को कहीं कम नहीं कर दे। एक जगह किसी कवि ने कहा कि गहना धारण करती है तो सखी उल्टा तेरे अंग की शोभा कहीं दब जाती है फीकी हो जाती है क्योंकि दर्पण कैसे बोल ग्रहणों ग्रहणों के लिए कहा जैसे दर्पण में मोर्चा लग जाए दर्पण जो होता है उसके पीछे जो आ, सिंदूर और जो पारा चढ़ाया जाता है अब उसमें यदि कोई आलपिन लेकर के और उसमें एक लकीर खींच दे फिर तो ऊपर से कितना भी पहुंचो वो तो लकीर तो बनी रहेगी उसको कहते हैं मोर्चा तो पीछे वाला जो भाग है दर्पण जहां कागज इत्यादि से कहीं के फिर रखा जाता है उसमें मोर्चा नहीं लगने देते हैं यदि उसमें मोर्चा लग जाए तो पूरा दर ही सत्यानाश बेकार हो जाता है तो दर पर किसी काम का नहीं रहता ऐसे ही आभूषण यदि तू पह हाथ में चूड़ी पहन ली तो ऐसा लगता है ये चूड़ी नहीं है दर्पण में मोर्चा लग गया तो जैसे दर्पण का मोर्चा दर्पण की शोभा को तो उल्टा कम कर देता है चमक को कम कर देता है ऐसे ही ये आभूषण काय को धारण करा रही है अभी सकी ये आभूषण तो दर्पण के मोर्चा जैसे लग रही है दर्पण में लगी हुई खरोच जैसे पीछे जैसे लगा हुआ खरोच है वो कहीं खरोच जैसे ये लग रहे तो वो कह रहे हैं कि सहज साहजिक रूपए तो सहज स्वाभाविक में रूप है विभूषण ये आभूषण ही हो रही है श्री दानकेल कौदी में भी श्री प्रियाजी से ललता ये कह रही है अरे सखी महाभार से तू व्याकुल हो रही है परंतु तो राधिका कहते नहीं नहीं ये जो माखन की कलशी में ले जा रही हूँ का करते -करते इनके कारण मेरी गति मंथर हो रही है और उस समय श्री कहती है अरे सखी महाभार से क्लांत है आप तेरे आभूषण को उतारू ऐसा कह करके उस समय श्री राधिका के कुछ भार को हल्का करने के लिए श्री ललिता जी श्री राधिका के स्वामी जी के जो है उनको आभूषण को उतार करके किसी दूसरी सखी को देती हैं रखती उनको उतार करके किसी दूसरी सखी को दे, देती हैं और शाम सुंदर पकड़ लेते हैं महाभार तुमने तो अपने अपने शब्द से कहा था महाभार से व्याकुल और महाभाग का मतलब है साठ हजार तोला एक एक सखी के पास में महावाग है साठ हजार तोला और उसके हिसाब से फिर श्याम सुंदर बढ़ाते बढ़ाते पहले चौरासी लाख और फिर बढ़ाते बढ़ाते उसको पांच बिंदु कर दी पांच के एक संख्या के ऊपर नौ बिंदी जाकर के फिर पांच बिंदु हो जाएगी नौ बिंदी रख तो पांच मिनट कर उसके कर को ग्रह तो यहां पर यही भाव विभूषण भाव विभूषण जो है वो भाव ही हो रहा इसी तरह से साहित्य दर्पणकार ने भी एक उदाहरण दिया है कि विदूरे के रामपुर कर युगले रत्न बलम नवा गुर्वी ग्रीवा भरण लचके नवामे एक रचय न पथ्यम ने पथ्यम बहुत विधौदायिका कह रही है सखी से अभी सखी विदूरे केन्द्र कल योगे सखी क्यों लादे जा रही है केयूर को को बाजूबंद मुझे क्यों पहनाई जा रही है केयूर बाजूबंद भुजाओं में आर्म में यहां पर जो पहना जाए वो पहन बाजू बन बिदूर केयूर को, के को दूर कर दे दूर कर दे करोगे दोनों हाथों से क्योंकि मिलन में ये केयूर कहीं शाम सुंदर के गले में ये कहीं भाव है और कहीं रसकों ने वर्णन भी किया कि प्रियाजी आभूषण भी धारण करती है परंतु तो श्री प्रिया जी की कंची उसमें विशेष रूप से गोटा और हीरा इत्यादि शयन के समय उनको धारण नहीं कराया वो जो गोटा की कंचकी है उसको कहीं सखी गिवर्तित करके फिर सादा जो पंचकी है वो ही धारण कराती हैं तो कहीं श्याम सुंदर के गोता गड़े कहीं भावना तो विदूरन केयूर है केयूर जो है उस केयूर को दूर कर दे केयूर को दूर कर दे कर युगे रत्न भले हाथ भी जो रत्न की ने चूड़िया धारण कर रखी हैं। इस रत्न के करूले को भी रत्न के वलय को भी दूर कर दे दूर कर दे इसको भी हटा दे इस समय को तो केवल साधा के चूड़ी है चार चार बस वो ही रहने विशेष आभूषण की आवश्यकता नहीं है कल योगे रत्न वलय शयन के समय रत्न वलय की आवश्यकता नहीं है कि रत्नबलय कहीं मिलन में उलझे वस्त्रों में उलझे इसलिए हाथ में सादा जो चूड़ी है वो ही दे कलयुगे रत्न हाथों से रत्न वलय दूर कर दे जिससे कि वे उलझे नहीं नवा भरण ग्रीवाभरण लतके माने भारी ग्रीवा भरण गले की जो ठूसी है उस थुसी को भी धारण धारण धारण थुसी थुसी जो जो है है उसको भी भी करने करने की की ज़रूरत नहीं है। जो गले में एकदम के आए मोटी उस को आवश्यकता नहीं है ग्रीवा भर, ग्रीवा भी आवश्यकता नहीं है बल्कि कंठ सी मात्र जो है छोटी सी कंठश्री उसको ही गले में धारण कराता कंठ उसको धारण कराता धरण so, लतका कंठ के आभूषण की ये जो लहरदार झालरदार, जो ठूसी है इसको भी अब धारण कराने की आवश्यकता नहीं है इसकी क्या आवश्यकता नवांग एकांक एकावली मी अली सखी नई किसी ये नई है नई है ऐसा कहकर के इस एकावली की भी आवश्यकता नहीं है इस एक लड़ माला, एक एक माला, लड़की माला इसकी भी आवश्यकता नहीं है मैं इसकी भी रचना मत कर मत कर नितकर नहीं है पथ्यम नेपथ्यम में यमक अभंकार का कितना सुंदर प्रयोग है पथ्यम मन हित कर नृंगार यह श्रृंगार अब उतना हितकर नहीं है बहुत मनमोक संविध क्योंकि जहां मैं श्याम सुंदर को आनंदोत्सव प्रदान करने के लिए श्याम सुंदर के आनंदोत्सव में सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो रही हूं प्यारों को सुख देने के लिए प्रवृत्त हो रही हूं वहां पर इन आभूषणों की अब मुझे आवश्यकता नहीं है तो मेपथ्यम बहुत न पथ्यम ज्यादा आभूषण धारण करना शयन के समय इतकर नहीं होता है उचित नहीं होता है क्योंकि ऐसी जिस समय प्रार्थना की है ये प्रार्थना करते हुए आगे कह रहे हैं यथावा कश्य च कोई जो गोपी है वो कह रही है बदने जल मुज्जवलम दुकूलम इत महाभरणम बिलास मीना इस तरह भूषण अंग दूषण अरे जो प्रियजन है उन प्रियजनों के लिए प्रियजनों के लिए जो आभूषण है विशेष आभूषण की वहां आवश्यकता नहीं है बदने नव बीट बीटकानोराग्रह जो सुंदर हैं उनको विशेष आभूषण की क्या आवश्यकता मुख में एक छोटी सी बीड़ा उसको मुख में बगल में दबा लिया गलों में यही पर्याप्त है बदने नव बीट बीटकानोराग्रह माने मुख में नई बीट का नया जो पान का बीड़ा है वो ही पर्याप्त है बंदे नव बीट बीज काग और नये कज्जल नेत्र कज्जल लगा लिया इतना काफी है नयने कज्जल और उज्जवल दुकूलम केवल धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए इतना पर्याप्त है बस इतना आभिषण को कम है क्या इतना श्रृंगार कोई कम है क्या कि मुख में पांग ले लिया नेत्र में कज्जल लग गए उज्जवल कोई सी भी साड़ी कोई भी वस्त्र उज्जवल बस धारण कर लिया ये ही यदि है तो इतना सुंदर ही इतना श्रृंगार ही पर्याप्त है फिर विशेष श्रृंगार लगने की आवश्यकता नहीं, नहीं है नहीं नए कज्जल उज्जवलम एकदम आभरण विलास नीना जो विलासनी गण है उनके लिए इतना आभूषण ही पर्याप्त होता है इससे विशेष आभूषण की आवश्यकता नहीं है आवरण भिलास्ने नाम। के लिए इतना आभूषण ही पर्याप्त है इतना भूषण मंगल दूषण आयो अन्य जो आभूषण है वे अन्य आभूषण तो अंगों को दूषण ही प्रदान करने वाले हैं केवल तीन आभूषण ही पर्याप्त सुंदरों के लिए मधुर मंडन आकृति नाम जो मधुर हैं उनको आभूषण की क्या आवश्यकता उनको आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है तो वही कह रहे हैं कि तीन आभूषणी पर्याप्त हैं मुख में पान का बीड़ा नेत्रों में कचल और उज्ज्वल बस ये ही पर्याप्त तो आवरण के लिए इतना आभूषण ही पर्याप्त है इतने भूषण अन्य आभूषणों को धारण कराना या तो अंग आयो अंगों को भूषण मात्र प्रदान करना है ये मुख्य नहीं सुपदाम सुपदम हेम सुभाम चूषणम हेम खंजन मंजन सुदशाम मंजनम जना मनसा सुंदर स्त्रियों के लिए इतना ही आभूषण पर्याप्त है कि जावक मंजो अम्बुज सुपदाम उनके चरण तो अंबुज के समान है अम्बुज माने कमल अंबु माने जल जल में जो उत्पन्न हो माने नीरज जलज जल, कमल के विशेषण है कमल के ही पर्याक्षी शब्द है तो यावक ममुज सुपद उनके चरण अपने आप ही अम्रुज के समान है और उनमें बस जावक इनकी आवश्यकता क्या है हेम सुबुषाम भूषणम हिमत जब उनका शरीर स्वयं ही सोने के समान दम रहा है तो फिर सोने से उसको सजाने की क्या आवश्यकता हेम सुभुष्याम स्वर्ण के समान श्रीरंग वाली उन प्रियाओं के लिए भूषण हिमम सोने के आभूषण की क्या आवश्यकता और खंजन मंजुल सुधश्या खंजन के समान बड़े और चंचल नेत्र वाली जो सुंदरी सुंदरीगण है उनके लिए अंजनम अंजन की क्या आवश्यकता है अनुरंजनम मंदसाह। अब इन चीजों को जो धारण कराया जा रहा है वो तो केवल अपने मन का संतोष है की आवश्यकता नहीं है अनुरंजन मन तो अपने मन का संतोष करना है कि अरे मैंने सुंदर को धारण किया ही नहीं ये मन में जो कहीं अभिलाषा सुंदरी के हृदय में है वो अपने मन की केवल होश को दूर करने के लिए उमंग को दूर के लिए वो ये आभूषण धारण कर रही है है इसकी आवश्यकता उसको है नहीं क्योंकि सखी कह रही है कि तेरे चरण तो पहले से ही कमल के समान लाल हैं इनमें अल्ता लगाने की क्या आवश्यकता है अरे अंग तो पहले ही सुवर्ण के समान हेम भूषण स्वर्ण के समान तेरे अंग की कांति है उसमें भूषण हिमम सोने के आभूषण की क्या आवश्यकता है खंजन मंजुल सुदृश खंजन के समान सुंदर नेत्र वाली अभी सखी तेरे लिए अन्यनम आँखों में लगाना इसकी क्या आवश्यकता तेरी आंखें को पहले ही कजरारी रत्नारी कजरारी का मतलब है काली रत्नारी माने जिनमें लाल डोने पड़े हैं ललोई विराजमान है और अनियारी माने नुकीली अनि अनि कहते हैं नौ तो नुकीली तो वे कचरारे रतनारे अन्य तेरे जो नयन है इनको कार्य की आवश्यकता नहीं है खंजन मंजिल सुदशा अंजन अनोरंजन परंतु तो स्वामी यदि हम आपको समझाएंगे नहीं तो हमको तो संतोष नहीं होगा आपको भी संतोष नहीं होगा कि आज तो मेरा श्रृंगारी नहीं हुआ इसलिए आप तुझे सजा दे अपने मन के संतोष के लिए हम तुझे सजा रही हैं, तेरे मन के संतोष के लिए सजा रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वरूप भी ऐसा है जो कि अलंकार प्रिय है शास्त्रों में कहा गया अनेक अनेक बातें कही गई कि नमस्कार प्रियोग सूर्य नमस्कार को पसंद करती है। सूर्य को नमस्कार करना सबसे ज्यादा पसंद है इसके सूर्य को अभ्युत्थान उठ करके अर्घ प्रदान करके और उठ करके सूर्य को प्रणाम किया जाता है नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रिय शिव शिव को जलधारा प्यारी है जल की धारा शिव के ऊपर शिव को बहुत अच्छी लगती है शिव जी को और अवंतार प्रियो कृष्ण अवंतार प्रिय कृष्ण श्री कृष्ण अलंकार प्रिय है उनको सजना बड़ा अच्छा लगता है ठाकुर जी को कृष्ण का श्रृंगार ये कृष्ण का प्रिय विषय है।, है उसको मिठाई खाना, ये प्रिय होता है। तो ये शास्त्र में पहले ही जो जन्मजात रुचि है उन रुचियों को कहीं प्रकट कर दिया। तो नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रिय शिव अलंकार प्रिय कृष्णा है और ब्राह्मण मधुर प्रिय मधुमंगल कहते भैया हम तो ब्राह्मण है हमको तो इस समय लड्डू मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए मधुमंगल लड्डू के प्यारे ऐसे कह तो यहाँ पर अभी सखी तुझे नहीं सजाया जाएगा तो हमको तो संतोष नहीं होगा इसलिए तेरी आंखों में काजल भी लगा दे तेरे श्रीअंग में कुछ तो स्वर्ण का आभूषण धारण करा दे तेरे चरणों में भले आवश्यकता नहीं है पर हम तो फिर भी अलसा लगा पर इसी भाव को लेकर के किसी सखी ने श्याम सुंदर से कहा बोल श्याम सुंदर हमारी सखी श्री राधिका के श्री चरण तो स्वाभाविक रूप में ही लाल हैं आप ये चरणों को बाबा रवे क्यों तो रहे हैं श्याम को तो ये लग रहा है कि कल का पुराना अल्ता का कोई चिन्ह रह गया है तो उसको बार बार रगड़ करके आप मिटाना चाहते हैं तब तो सखी समझाती है कोई श्याम सुंदर ये कल के अल्ता का अवशेष नहीं है चिन्ह नहीं है ये तो सखी के चरण स्वाभाविक रूप से ही लाल है इसलिए क्यों सखी के चरणों को बार बार आप रगड़ रहे हैं जान जानते आप भी समझ गए होंगे परंतु तो श्री राधिका के चरण स्पर्श करने का ज्यादा उल्लास है इसलिए बाबा प्रिया के चरणों को जैसे पुराने दागों को मिटाने के लिए आप रगड़ने का प्रयास कर रही हैं तो अब ये चरण स्पर्श करने का जो बहाना है इस बहाने को बंद कीजिए और हमारी सखी उनके चरणों में सीधा सीधा अलता लगाइए ये चरणों को तलोटने का जो बहाना ढूंढ रहे हो वह उचित नहीं, नहीं है ये कह ये, ये जो स्थिति थी, थी बेरह विभल श्री कृष्ण जो है वो मेरे बिह में व्याकुल हो रहे हैं इसलिए सखी जब श्रृंगार करने के लिए बैठी उस समी राधिका कह रही है नहीं नहीं अरे सभी ज्यादा श्रृंगार लगता है क्यों श्रृंगार धारण कर रही है ये श्रृंगार धारण करना केवल मन का संतोष मात्र है इसकी कोई आवश्यकता नहीं अथवा वलय विभूषित कल दलय कज्जल मुज्जल मंबरम ऐन भूषय देहम अदूषण विफल मालिन भूषण भूषण सखी अविशाल के प्रसंग में कह रही है कि बल विभूषित मेव करद्वयम अभी सखी मेरे हाथ में मैंने कंगन पहले तो रखे हैं बलओ से माने कंगन से चूड़ियों से मेरे हाथ अपने मेरे आप ही विभूषित है बल विभूषितम एव करद्वयन दोनों हाथ पहने से ही वलयों से विभूषित इसलिए अब आवश्यकता नहीं है नए आभूषण धारक कराने की पोची धारक कराने की अब आवश्यकता नहीं है और कल कज्जल मुज्जल मंबर अभी मठी आंखों में काजल है आंखों में काजल पहले से विराजमान है तो सही आंखों में आंख अपने आप ही शामिल है कजरारी है इसलिए काजल की भी आवश्यकता नहीं है कल कज्जलम देख आंखों में पहले ही कालमा विराजमान वे अपने आप ही स्वाभाविक रूप में ही काली होकर के कज्जल से होकर के विराजमान है और उज्जवल मंबरम बढ़िया तो पहनने का पहने वस्त्र सुंदर वस्त्र को पहनने हैं है। उज्जल मंबरम अंबरम अंबर भी परम उज्ज्वल ही है आदम क्यों इस अधूषण देह को आभूषण धारण कराकर के दूषित करती है ये तेरा आभूषण धारण कराना तो ऐसा लगेगा जैसे कि दर्पण में मोर्चा लग गई इसकी आवश्यकता नहीं।, इस नहीं है दूषण देहम इस देह को दूषित करने की आवश्यकता नहीं है विफल माल विफलम आल न भूषण भूषणम ये आभूषणों का धारण कराना विफल है अरी सके न भूष है भूषण इन आभूषणों को धारण मत करा तो विफलम आलू अरी आलू संबोधन है अरी सके विफलम ये आभूषण यहाँ विफल है न भूष है भूषण इन आभूषणों को धारण मत करा द्वारा बल विभूषतम एवं कर पहले से ही तो मैंने चूड़ी पहनी तो रखी है अब क्यों चूड़िया धारण करा रही कल्जल देखते देख भी जरूरत नहीं है अच्छे खासे वस्त्र तो पहने हुए हो सुंदर वस्त्र को मैंने धारण करके हैं क्यों इन वस्त्रों को बदलने का प्रयास कर रही है इनको बदलने की भी आवश्यकता नहीं है न दूषण देहम दूषण से रहित है इसको तू पुनः दूषण करने का प्रयास मत कर विफलम भूषण नूषण अली सकी आभूषण विफल है इनकी आवश्यकता नहीं है न भूष है इन भूषणों को तू भूषित मत कर भूषय भूषण भूषण माने इनको अलग अलंकृत कर भूषण भूषण में एक भूषण जो है वो है नाव और दूसरा है वर तो भूष भूषण इस आभूषण को आभूषित करने की आवश्यकता नहीं यथावा अथवा चल सर्खी सत्वरम असु समय सहज सुंदरय अन्नय भूषय से भूषण भूषय कह रही है देर मत कर चल एक सखी उस समय कह रही है नायका अभी सखी शीघ्र चल शीघ चल ये श्याम सुंदर की दूती श्री वृंदा श्याम सुंदर की ओर से जो आई है वे से कह रहे हैं कि चल सके अभी सके जल्दी चल दे सत्वर मन त्वरा सा आनंद है श्री श्याम सुंदर तेरे प्राणों के समान उन प्राणों के समान श्याम सुंदर को तू आनंदित कर अपूर्ण रूप से तो तेरे प्राण उनको आनंदिता। के आनंदित होने पर सारी इंद्रिया अपने आप आनंदित हो जाती है ये कहने का तात्पर्य है इसलिए यदि शाम सुंदर को तू आनंदित करेगी तो तेरी सारी इंद्रिया अपने आप ही आनंदित हो जाएगी प्राण यदि यदिशुप्त है तो इंद्रियां आनंद को ग्रहण नहीं कर पाती हैं आनंद को ग्रहण करने में समर्थ है तो इंद्रियां अपने अपने विषयों के द्वारा आनंद को ग्रहण कर सकती है यह सामान्य मनोविज्ञान का नियम तो यहां पर कह रहे हैं कि अशु अशु मान प्रा अशु समाण के समान शाम सुंदर जो हैं उनको आनंदो आनंद, आनंद प्रदानता अपने सहज सुंदर को दर्शन कराते हुए को अभी सखी यदि तू श्रृंगार धारण करने में ही लगी हुई है आज अभिसार करने के लिए वासक सज्जा स्वरूप को धारण करके अपने श्रृंगार को सजाने में लगी है नाय श्याम से मिलना है और उस समय बासठ संचार नायिका के स्वरूप को धारण करते हुए एक एक आभूषण को बड़ी संभाल करके धारण कर रही है कि यहां आज प्यारे के चित में आनंद उत्पन्न करे है कि अरे भले आज तुम होगे अरे हार आज तुम धन्य होगे अरे नूपुर अरे कटी की तुम आज धन्य होगी अरे वस्त्र आज तुम शामसंदर का के साथ में मिलन प्राप्त करके से उनके चित्त को आनंदित करते हुए आज तुम्हारी सार्थकता सिद्ध होगी ऐसा विचार करके श्री स्वामी एक एक वस्त्र आभूषण इनको बड़े आनंद से और एक एक वस्त्र को छूते हुए नजाने कितनी कल्पनाओं में जुड़ रही है यह आभूषण शाम चुना ने उस समय प्रदान किया था उस समय प्रदान किया था मैदान एक एक वस्तु के साथ में कितनी घटनाएं उनकी जुड़ी हुई है कितने संदर्भ पीछे की जुड़े हुए हैं और उनको देख देखकर श्री स्वामी उन वस्त्रों को धारण कर रही है इस समय सखी कह रही है बोले अरे बासा क्यों इतनी देर कर रही है देख देख प्यारे तेरी प्रतीक्षा देख रहे हैं शाम है, से तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं को धारण करके तू इन आभूषणों को भूषित करना चाहती है अर्थात इनको धन्य करना चाहती है ये आभूषण जब तेरे श्रियंग के ऊपर आए उस समय ये धन्य होकर के विराजमान हुए जब आभूषणों को भूषित करना चाहती है तो तुझसे आभूषित होने के लिए श्री श्याम सुंदर भी विराजमान तो एक ही क्यों नहीं आभूषित कर दी श्याम सुंदर को ही आभूषित कर गोपियों के आभूषण हैं श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के वास्तविक आभूषण हैं श्री स्वामी जी राधा सिंह यदा तदा मदन मोहन अन्य था विश्व मोह स्वयं मदन मोहिता जब श्री राधिका के संग में विराजमान उस समय मदन था को तो मोहित करने वाले वे स्वयं मोहित। श्री राधिका के प्रेम राधिका से मिलने के लिए वे स्वयं उत्कंठित होकर के विराजमान है तो जो विश्व को मोहन करने वाला है वो स्वयं मोहित होकर के उसकी शोभा की है इसलिए राधिका के संग जन है तब तो उनकी शोभा राधिका के संग नहीं है तो उनकी शोभा नहीं है ऐसे ही श्री भी वास्तविक आभूषण होकर तो प्रिया जी के आभूषण है श्याम सुंदर श्यामसुंदर के आभूषण है प्रिया श्री प्रिया के साथ में ही श्याम सुंदर की शोभा है यह तो स्पष्ट हो गया अब श्री प्रिया के आभूषण भी श्याम सुंदर इसीलिए कल कर कर्णपुर कह रहे हैं कि अन्यन श्रम सोवल वृंदावन करीदासवानंद से पुत्र है अब शिवानंद सेम तो वीर भूति है सब लोगों को साथ में ले जाना नवद्वीप के जितने भी लोग हैं उन सबों को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के अवसर पर सबको इकट्ठा करके ले जाना यहाँ तक कि यदि कुत्ता भी कोई जाए तो उसके लिए भी नाव वाले को दुगना पैसा दे करके उस कुत्ते को भी ले जाना सबके भोजन की व्यवस्था करना नित्यान प्रभु इनकी सेवा से अत्यंत अत्यंत प्रसन्न एक दिन व्यवस्था में थोड़ी सी चुक हो गई देर हो गई भोजन भोजन-भोजन में प्रभु एकदम हो गए और हो करके, है वो से? अभी तक कोई भुजिन -भुजिन की व्यवस्था नहीं है कुछ भी व्यवस्था नहीं है क्या व्यवस्था की है तुमने डांटने लगे श्री सेन जी थर थर रहे हैं और आगे ही चरण का प्रहार किया शिवानंद से शिवानंद सेन उनकी प्रिया शक्ति उनको बुरा लगा नित्यांत प्रभु हमारे पति को गाली दे रहे हैं डाट रहे हैं चरण का प्रहार कर रहे हैं और ये कुछ भी बोल रहे हैं आज अपने आप को पृथकित करके मान रहे हैं पत्नी से कह रही है अरे बाबरी मैं डर आर में श्री नित्यान प्रभु ने अपने चरण का प्रहार मेरे ऊपर किया मैं पृथकित ऐसे समझा उनके पुत्र है इतनी माँ प्रभु इतनी निष्ठा जी स्वामी जी पास उत्पन्न हुए थे इसलिए बालक का नाम रखा छोटा सा बालक है महाप्रभु के पास में गए और बालक को महाप्रभु के चरणों में लटा दिया महाप्रभु उस बालक से कह रहे हैं कृष्ण कहा कृष्ण कहा और वो बालक महाप्रभु के चरणों को पकड़ रहा है कृष्ण तो बोल नहीं रहा है महाप्रभु के चरण को मुख में लेकर के और चूस रहा है चुस् अंगुष्ट चूस रहा नृसिम जी कहते हैं महाप्रभु अंगुष्ट पुष्ट अः छुष्ट पुष्ट थे, कह, अपने वचनों प्रवचन के श्री कलकण की ये रचना है तो महाप्रभु अंगुष्ट पुष्ट अंगु बालक अंगुठा चूसा छेला पहले बोलते थे बालक और फिर कहते अंगुठा चूसा ऐसे श्री महाप्रभु उनके चरण को छू रहे हैं और उस समय श्री स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि मार आपके मुख से कृष्ण नाम सुनकर के बालक समझ रहा है मुझे तो मंत्र दीक्षा मिल गई है और गुरु मंत्र को, को, को कहा जाता है शतकड़े विद्यते मंत्र काम में पड़ जाए तो मंत्र उसका उसमें भेद आ जाता है इसलिए ये बोल नहीं रहा है श्री महाप्रभु कह रहे हैं नहीं कह कहा कुछ तो कहे और उस समय उस बालक के मुख से पांच छह वर्ष का बालक है उसके मुख से एक श्लोक अपने आप निकला श्रुभसोह कुयोह मंजन मोरसे महेन्द्र मणिदामा वृंदावन तरुणीना मंदन हर जय श्री विश्वानंद ने श्री राशेश्वरी श्रीमती श्री, श्री का तांग का कुंडल कौन है बोलो श्रुभसो कुंडल कुबल तांग में जो कुवलय धारण का था है कर्म पूर्ण जो धारण करता है वो तो कृष्ण नाम ही इनके कामों का उदर है श्रोह में जो काजल लगा रखा है श्याम सुंदर का रूप ही इनके लिए काजल है और महेंद्र मणिधाम वक्षस्थल पर जो माला धारण कर रखी है हार और उस हार के पदक में जो इंद्र नींद मणि लगी हुई है वो इंद्र नींद मणि और कोई नहीं है श्याम सुंदर का रूप गुण उनका चिंतन ही श्री प्रियाजों के हार के पदक की इंद्रनील मणि है नीलम की मणि ऐसे वृंदावन तर्नी नाम मंडल वकिलम वृंदावन की जो तर्नी है उनके अखिल मंडल अखिल आभूषण यदि कोई है तो वो श्री श्याम सुंदर है तो श्री श्याम सुंदर ही इन गोपियों का अपूर्व आभूषण है पुरुष भूषण देह दास्यम कह रही है कि पुरुष ही हमारा भूषण है ये पुरुष हमारे आभूषण आभूषण आभूषण आभूषण नहीं है रूपी ही हमारे वास्तु का आभूषण है, है। देह दास्यम प्यारे अपना मुख दर्शन करा कर के हमको अपनी दास्य सेवा प्रदान कर प्रदान तो ये श्री प्रिया उनका संपूर्ण आभूषण श्री श्याम सुंदर ही कह रही है चल सर सखी सत्वरम अरे सखी जल्दी चल असुम आनंद असुसमम समम तेरे प्राण रूप है उनको आनंदित कर सहज सुंदर अंगई अपने अंगों से भूषक भूषण चे यदि तू आभूषण से अपने आप को आभूषित करना चाहती है तो ब्रजभूषण तो उनको ही अपना आभूषण कर्णपूर्ण होकर के विराजमान वे ही तेरे नैनों के कज्जल होकर के विराजमान वे ही तेरे वृक्षस्थल के पदक होकर के हार के पदक होकर के विराजमान है श्री श्याम सुंदर का भी तू शाद धारण कर प्यारे के साथ में मिलन प्राप्त कर ऐसा कहते हुए श्री वृंदा जी श्याम सुंदर को प्रेरणा प्रदान करनी है तो का पर भूषण कलंका यदि आभूषणों से अपने आप को आभूषित करना चाहती है तो भूषण से ही क्यों नहीं ब्रज मान संपूर्ण ब्रज शब्द का एक अर्थ होता है संपूर्ण माने भूषण और श्रेष्ठ अलंकार में सारे आभूषण श्री श्याम सुंदर होकर के ही उनसे अपने आप को आभूषण ऐसे प्रार्थना कर रही हैं और इसी कर रही हैं प्रसंगीणा धृत माम काम अवे परिजन वृंदम दृष्टि सहज सुबह भूष को धैर्य प्रदान कर रही है कोई सखी नव नवोदय माधुरी माधुरी राम नई नई माधुरी को तो धारण करके श्री प्रिया इस समय आ रही है धृतिम अनुन धरती को धारण करो कांतान आगतान तान अमे प्रिय आने ही वाले हैं प्रिय जन प्रतिबंधन दृष्टि जनों के भय से कि कहीं कोई उनको कुटुंबी जन देख नहीं सके देख नहीं लगे इसके लिए ही उन्होंने अपने श्री अंग को धा कर रखा है सहज सोभग्रम भूषण आद्रोलती वे अपने श्री अंगों को आभूषणों से धां यहां आ रही है यदि आभूषण नहीं होंगे तो की ज्यादा अम्न का एक शुक्ला शुक्ला का श्वेत वस्त्र श्वेत आभूषण धारण करके आती है कृष्णाभिषार का उस समय श्याम वस्त्र श्याम आभूषण श्याम ओढ़ी ओढ़ करके पधाती है। तो अधेरी रात में श्याम अभिषार का बन करके और उजेली रात में कृष्ण शुक्ला का बन करके अभिषार करती हुई विराजमान होती है उनके पास में शुक्रिया जी आ गई है ऐसे श्याम सुंदर को कोई सखी यहाँ पर संतोष प्रदान कर रही है और इस प्रकार आभूषण धारण न करना यही यहाँ पर आभूषण बन जाता है बुलमंडा हरिदाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री रम हरिंद रमता قالوا لي وروا تقول يا